जिस मन में था वो पूर्ण उसमें लज्जा अब थी पीकी कोई भी समझ न पाया उस समय जानकी के जी की सखियों के साथ साथ में वह विजयेवर माला सुहाई थी छवियों के मध्य सी आदि पर इस समय महाछवि छवि थी जब छवि सागर के तट पहुँचे तो था न पाई थकित हुई वर माला रही हाथ ही में हो गई चित्रवत चकित हुई उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मगन हुआ तो काज कहां अनुराग सुहाग राग में था जब लाग गई तो लाज कहां चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ धीरे धीरे सिया से कहाँ हंसी के साथ बलिहार बहार निहार चुके अब विजय हार पहना वो नाम पूरा जुहार व्यवहार हुआ अब गले का हार बना वो नाम जित हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे आशा है सदा उस हृदय से तुम पल भरण बिसारेंगे बल कहा कमल के कर में था जो भरी सभा में मान रहे शिव धन तोड़ने की ताकत माला में थी यह ध्यान रहे जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ो यह अचल रहे जब तलक सूर्य चंद्र चंद्रमा रहे तब तलक प्रीति यह अटल रहे सुनकर यह वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुदबुद आये फिर से दोनों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई जय माल लाल भर को पहनाने के बाद रघभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आहलाद सीता जी जाने लगे जब महलों की ओर उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ सोर पापी अभिमानी निपति तमक तत्काल जहां तहां रंग भूमि में लगे बजाने घाल बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर अब तलक धनुष पर निर्णय था अब निर्णय है तलवारों पर कट जाओ मरो शान पर अब खेलो अब अपने प्राणों पर कर दो लो से लाल भूमि ले चलो सिया को वाणों पर जितने में कहने लगे धर्मवान महिपाल गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई अब नीची ना को घर जाओ सूरवीरता भंग हुई। देकार मार कर शेखी अब बल्लाते हो परेशानी में रखते तो शर्मशान की कुछ डूबो चुल्लो भर पानी में इस प्रकार बढ़ने लगे राजाओं में बात नर नारे डरने लगे हो न जाय उत्पाद के समीप मन में आनंद महान रघुबर राजाओ की ओर चले कुछ मुस्कान लिए राजाओं गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए उस छोटे सूरज वंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धन भंग आये राज समाज में भृगकुल कमल पतंग जैसे बसंत परंत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में त्योही तेजस्वी परम सुराम आये समय क्षत्रियो में गोरे तन भी भस्मर में जोड़ा था बंधा जटाओं का मस्तक पर शोभित था त्रिपुन पर कंठा रुद्राक्ष का कंधों पर दो दो धनवा थे पर था था उठा हुआ। भारी पर था। तीरों से भरा हुआ दोनों भवे हो रही कुटिल मानो दो धुन है उठे हुए लोचन है ऐसे लाल लाल जन अग्नि बाढ़ है चढ़े हुए तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है मानो मुनियो का वेश धार साक्षात वीर रस आया है देखा भ्रग कुल तिलक का जब तेजस्वी रूप सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूख उठ उठ कर शीर्ष नमाने को सब डरते डरते जाते हैं अपना फिर नाम पिता का ले नगरी का नाम बताते हैं सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म कर डाले मिथलेश्वर ने भी किया शेषण व सम्मान लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले रामलखन आशीष दे निरखे बार बार अनुपम छिवाले राम लखन अपनापन कुछ क्षण को भूले जब राम रूप सम्मुख देखा जिस पर बलिहार विश्व सारा वह विश्व रूप सम्मुख देखा फिर सिर शरीर निगाह से देखा सकल समाज तब बोले मिथलेश से परशुराम झुजराज हे जनक कहो क्या कारण है यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है यह अभी शोर सा कैसा था वीरों में छेड़छाड़ क्यों है मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही सीता की और स्वयं की धनवा की थोड़ी कथा कही जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरत नीचे डाली दो टुकड़े देख संबुन के सारे तन है छाई लाली लाल लाल आंखें हुए गरमा गया शरीर तेजस्वी दुजने तभी करी गर्जना गंभीर ओ मिथिलापति अब यह बतला धनवा को किसने तोड़ा है किससे इस भरे स्वयं में सीता से नाता जोड़ा है अत्यंत शीघ्र बतला उसको वरना चौपट कर डालूंगा जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग तेजस्वी के क्रोध की लगई बरसने आग राज घबरा उठे भय के बस हृदय धड़कता है चुपचाप चित्र के भांति खड़े उत्तर मुख से निकलता है सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ समय सभा को देखकर कर दुखे सिया को जान सीधे तरल स्वभाव से बोले राम सुजान